और कितनी अद्भुत बात है सोने की लंका में वही आग लगा सकता है जो लोगों की बात भी सहले लात भी सहले नगर में घूम कर आए अब तो पावक लगाई गई पावक जरत दीख हनुमान जी ने पावक को जलते हुए देखा अच्छा आग लग जाए तो देखना पड़ेगा कि लगी है कि नहीं पर हनुमान जी को पता नहीं लगा पावक जर तुरंत छोटे बन गए इतना बढ़िया संकेत है कि ईर्षा की आग कोई लगाव है तो आप छोटे बन जाओ और इतने छोटे बन जाओ कि इस फंदे से बाहर निकल जाओ निबुक चढ़े वो कभी कनक अटारी और बाहर निकलकर जो हनुमान जी ने विशाल रूप बनाया बाल धी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले बेकों काल रसना पसारी है ऐसा विकट वेश श्री बजरंगबली बली का हों भर कर जो लंका जलाई आनुमान जी को कहीं भागदौड़ करनी नहीं पड़ी पूछ ही इतनी लंबी थी बैठे बैठे वहीं से ही आ वहां जैसे बगीचे में पाइप से पानी देते हैं लोग अब अब लंका जली श्री तुलसीदास जी कहते राण कैसी झोपड़ी झोपड़ी और राक्षस मेंचाओ के के बचाओ बचाओ, बचाओ। रावण बोला चिंता मत करो उनके प्राण जा रहे हैं सब नष्ट हो रहा वो कह रहा चिंता मत करो मैं सब जानता हूं अब उसने बादल बुलाए बरसा करो जो आ गया अब बादलों ने बरसाया पानी अब पवन देव उसी समय चले हरि प्रेरित ही अवसर मरुद चले उनचास उन चाश मरुदगण पूरी शक्ति के साथ जो प्रहार करते हैं तो बादलों पर ऐसा प्रहार के बादल पानी बरसा लंका में और गिरे पांच किलोमीटर दूर जाके हवा ले जाए पानी उड़ा के रावण ने बादलों तो का क्या कर रहे हो बादल बोले था बरस रहे हैं पर हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कहाँ से बरसे कि पानी लंका में गिरे हम लंका बरस में पानी उधर जाकर तुम जाओ इस तरफ प्रलय पयोधि बोले प्रलय के बादल बुलाए अब प्रलय के बादलों को वायु भी विचलित नहीं कर सकती। जो बरसने लगा भारी वर्षण हुआ तो प्रलय के बादल बरसावे तो पानी आग में ऐसे गिरे जैसे घी गिरा हो आग और बढ़े रावण ने कहा क्या कर रहे हो प्रलय के बादल बोले बरस रहे पर आग और बढ़ रही है कहो तो बरसते रहे रावण कहा तुम जाओ बादल बोले तुझ जा रहे कुछ नहीं बचा लंका जलकर राख हो गई और हनुमान जी पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी फिर छोटे बनकर गए नहीं तो लंका जलाई थी बड़े बनकर जाते तो हम लंका जला के आए ऐसे वैसे थोड़े ही पर हनुमान जी फिर छोटे बनकर गए सीता माता ने कहा कि बेटा हनुमान लंका जला दी तुमने और तुम्हारी पूछ का एक बाल भी नहीं जला हनुमान जी ने कहा कि माता उस अग्नि में बचाने की भी शक्ति थी तो आग में बचाने की शक्ति क्या वो जलाएगी अपना हो चाय पराया। हनुमान जी ने कहा कि लंका में साधारण आग तो लगी नहीं थी पावक और पावक क्या पावक जरत देखी हनो माता पावक जरत देख हमता पावक जर देख हनो मता भयव परम लभ रूप सुनता परमा आतादी जगत आतादी अतादी पावक जरत पावक जयतदय कृपम पावक जरत पावक पावक पावक हनुमान जी कह दे माता पावक में जली लंका सोना कहीं आग में जलता है पर जो अपराध भगत कर करी राम रोस पावक सो जरई ये राम जी के क्रोध रूपी पावक में लंका जली तो तुम बच कैसे गए हनुमान जी ने कहा कि माता उसमें बचाने वाली शक्ति भी थी कौन का माता आप भी तो पावक में बैठी थी तुम पावक में करो निवासा जबलगी करो निशाचर नासा और जिस अग्नि में आप समाई हो उसमें हमारी पूछ का क्या बिगड़ेगा आप जानती थी आप मुझसे पूछ रहे कि मैं आग में मेरी पूछ नहीं जली आप भी तो पावक में रहती आप क्यों नहीं जली प्रभुपद हीधरी अनल समाने भगवान के चरणों को हृदय में रखकर आप आग में प्रवेश कर गई तो हम भी आपने कहा रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ इसलिए लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी कौन सा जादू राजेश भरा हंसी पूछती है से दुलारी बोले कपि ही राघव आगे हैं बोले कपी ही राघव आगे हैं पीछे है पूछ रहस्य है भारी वानर को भला पूछता कौन श्री राम के पीछे है पूछ हमारी आगे हृदय में राम जी है राम जी के पीछे ही तो यह पूछ है राम जी के पीछे ही हमारी पूछ है नहीं तो कौन पूछता जानकी माता से हनुमान जी विदा लेकर चले कपि के चलत सीय को ही ये भारी आयो तो देख सीतल छाती पुनिमो कहाँ सोई दिन सोई राती श्री जानकी जी दीन है और संदेश भेजा दीन दयालु विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी श्री हनुमान जी प्रभु को संदेश देते हैं और प्रभु से यही कहते हैं कि बेग ही चलिये प्रभु आनीय भुजबल खल दल जी रामजी सेना सहित लंका में पधारे अंगद जी को भेजा बहुत उपाय किए युद्ध आरंभ हुआ लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी ही हैं जो संजीवनी बूटी लाते हैं तुलसीदास जी कहते लायस जीवन लखन जियान जी जिया रघुवीर उरला सिरला रघुवीर हर उरला हर उरला लक्ष्मण जी को जीवन दान देने वाले हनुमान जी लंका पर विजय दिलाने वाले हनुमान जी बंधता नहीं सागर पाहन से दलवान बानर भालू कहाँ लगी ढोते शत सिंधु तरंग तरंगित जान की जान कोई नहीं खोते रहते रघुवीर अधीर पुनी बनवासी बने सी वियोग में रोते गढ़लंक निशंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय न होते रावण पर विजय श्री प्राप्त करके भगवान श्री सीता राम जी विभीषण जी को राज्य देकर श्री अवध पधारते हैं भरत जी उन्ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं अयोध्या में आनंद ही आनंद भगवान विमान से उतरकर सबसे मिलते हैं माताओं को ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं उनका चरण पकड़ा भरत जी ने भगवान ने उठाकर भरत को हृदय से लगा लिया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 लोगों ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे श्री राम जी को राजा के रूप में देखा है राम जी ने कहा कि मेरे पीछे देखो कौन है भरत क्या लिए हैं छत्र उस छत्र की छाया में बैठा कौन है का प्रभु आप राम जी कहते हैं कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है समाज को राम राज्य संत की छत्र छाया में ही मिलता है ऐसा श्री राम जी कहते हैं को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह हारा हम आप सबको श्रीधाम वृंदावन की इस परम पावनी भूमि पर भगवत कथा यह संदेश देती है कि संत महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुई है तपापूत आश्रम की धरा का यही संदेश है हमें भी राम मिलेगा तो संत की छत्र छाया में मिलेगा ऐसे संत महापुरुषों की कृपा छत्र छाया हमें रामराज्य प्रदान करे और हम उस रामराज्य में आनंदित होकर रह सके रामराज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका हे प्रभो हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का हम सब अवध की हो प्रजा राज्य हो रघुवीर का ऐसी भव्य भावना राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी इसी के साथ आप सब के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम संत महापुरुषों को भी सादर प्रणाम और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम और यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीता राम जी को समर्पित भगवान श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित और इस भूमि को प्रणाम हम लोग बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को भी आम राम, राम सीता राम राम राम राम राम सीता राम साय 7 बजे से महाराष्ट्र का कार्यक्रम इसी मंच से होगा सायं 7 बजे आशीर्वाद तो और आप? बिल्कुल बिल्कुल अब आरती हो गई आरती अवध बिहारी की दयामई जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामई जनक दुलारी मधुर तो की, दया मई जनक तुमारीहारी दया मई जनक तुमारी पलोटक पायल पदार बिहारी की दया मई जंग दुनारी की आरती अबत बिहारी की दया मई जंग की भरत जू भाव रिपुत्र तो जो आनंद सो वो की दया मई जगन की आरती दया मई जनक की आरती प्रभु पद बा शरण राजेश अपने से बोलिए भयारी की जयात दुनारी की आरती अब तहारी की प्रयात बुनारी की आरती तो की अप जारी